आप सुन रहे हैं ब्रह्म का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन रेडियो मधुबन मुस्कुराते रहिए नमस्कार आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 90.4 पॉइंट विशेष मुलाकात इस कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है हमारे पास एक मौका आया है पंडित मनीष शर्मा जी हमारे साथ हैं और उनसे आज विशेष रूबरू करेंगे हम लोग एक विषय एक विषय पर हम लोग बात करने वाले हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पर तो आइए आप सभी की तरफ से पंडित मनीष शर्मा जी का बहुत बहुत स्वागत है विशेष मुलाकात इस कार्यक्रम में धन्यवाद जी बहुत बहुत आपका जी अच्छा पंडित मनीष शर्मा जी जैसे कि आप एक संस्थान को चलाते हैं तो उसमें खास करके दिव्यांग के लिए आप काम कर रहे हैं और आज जो सरकार भी जो है काफ़ी काम कर रहे हैं महिलाओं के लिए बच्चों के लिए लड़कियों के लिए जी जी तो उस विषय में आपका विचार क्या है नहीं ना सरकार काफ़ी अच्छे कदम उठा रही है इस विषय पर और मेरा भी मानना है कि पिछले समय से जो कृतियाँ कुछ चली आ रही हैं बेटी को एक अलग दर्जा देना बेटी से कम समझना और जबकि आज देखा जा रहा है कि बेटियां घर का नाम माता पिता का नाम ज़्यादा रोशन करती हैं बस उनको थोड़ा सा समझने की बात आती है तो मेरा भी ये मानना है कि बेटियों को आगे बढ़ाना चाहिए वो सब कुछ उनको देना चाहिए जिससे वो महरूम रह जाते हैं खासकर के कभी कभी एजुकेशन को लेकर के दिक्कतें आती हैं काफ़ी और ये भी दिक्कतें आती हैं कि आ, बेटियों को कहते हैं कि बहुत दूर है तुम नहीं जा पाओगे और रास्ते में क्या होगा ये होगा आ, लेकिन मेरा ये मानना है कि अगर ठीक से शिक्षा दी जाए बेटी को आ, एक स्वाभिमान से जीने का अधिकार दिया जाए तो वो सब कुछ कर सकती है और अपने आ, कुल का नाम भी रोशन करती है समाज के लिए भी बहुत कुछ करती है और हमारे जो इतिहास में भी काफ़ी चीज़ें हैं जैसे जैसे कि रानी है इन जी, जी, जी, जी। जी, सारी लोगों का अगर हम लोग उदाहरण देखें तो ये भी महिलाएँ थी लेकिन कितनी साहसी थी और अपने देश के प्रति कितना समर्पण रूप से काम किया उन्होंने तो आज के परिवेश में क्या उन चीज़ों को फिर से हम लोग इस्टेब्लिश कर सकते हैं क्या हाँ बिल्कुल कर सकते हैं और उसमें ज़्यादा बड़ी बात नहीं है कुछ बस यही है कि आ, हम कभी कभी बेटियों में और बेटों में अंतर जो मान बैठते हैं ना उसकी वजह से थोड़ी प्रॉब्लम क्रिएट होती है कभी कभी अगर वैसे देखा जाए तो आपको आज भी नारी को नारी शक्ति कहा जाता है वो इसी बात को लेकर के कहा जाता है कि नारी कुछ भी कर सकती है अगर कुछ अगर उसको कोई भी जिम्मेदारी दी जाए तो बखूबी उसको निभाती है कर सकती है बहुत कुछ अच्छा मैं एक और बात पूछना चाहूँगा जैसे कि आप दिव्यांग वालों के लिए काम करते हैं संस्थान चलाते हैं और उसमें अगर दिव्यांग वाली लड़की हो तो बड़ी दिक्कतें आती तो उसको कैसे किस तरह से कुछ एग्जांपल्स के साथ हमें बताइए हाँ आपका प्रश्न बहुत अच्छा है दिव्यांगों में सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है जब किसी आ, नारी शक्ति में से किसी को अगर ये प्रॉब्लम होती है तो वो बिटिया बहुत परेशान होती है सबसे बड़ी बात है कि किसी तरीके से उसको स्कूल में दाखिला तो दिलवा दिया जाता है फिर वो मेहनत करती है अगर तो आगे बढ़ जाती है और आ, मैंने ये देखा है कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो इनको दीज जा सकती हैं अगर हम चाहें उसके लिए हमें थोड़ा सा ये कदम उठाना पड़ेगा कि जो भी बेटियाँ हैं इस्कूल जाती हैं कॉलेज जाती हैं उनकी प्रतिभाओं को देख करके उनको इस क्षेत्र में आगे बढ़ाने की कोशिश की जाए तो अभी क्या होता है कि घर तक वो जो सीमित रह जाती हैं उनको आगे काम करने का मौका मिलेगा उसका जीता जागता प्रमाण मैं आपको बताना चाहूँगा कि आ, जब मेरी विवाह की बात चली थी अपने जीवन से जुड़ी हुई बात है मैं आपको बताना चाहूँगा लोगों को भी समझाना चाहूँगा तो जब विवाह की बात चली थी तो सभी तरीके की बात आई सामने और प्रभु ने मुझे एक गुण दे रखा था तो अपना आ, चार लोगों में उठना बैठना था जाना था खूब अच्छे से सब कुछ ठीक चल रहा था तो मेरा ये मानना था कि नहीं मुझे विवाह अपनी जैसी ही आ, किसी आ, लड़की से करना है जो दिव्यांग हो क्योंकि तो वो फीलिंग समझ सकती है एक दूसरे की और फिर मैंने एक उदाहरण भी दिया कि अगर हम जैसे लोग हम जैसे उन कन्याओं को नहीं अपनाएंगे तो अच्छा जो व्यक्ति है उसको तो सारा परफेक्शन देखता है वो कहता है लड़की ठीक होनी चाहिए सब कुछ ठीक होना चाहिए और हम अगर उसको नहीं अपनाएंगे नहीं। तो बात बहुत गलत होगी तो ये मैसेज देने के लिए भी मैंने इस काम को किया था बहुत ही अच्छी बात आपने बताया और कभी कभी ऐसा हो जाता है कि बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है तो उस समय फिर आपने जो संस्थान शुरू किया है जी उसके माध्यम से किस तरह की सेवाएं उनकी करते हैं आप वो हाँ दिक्कतें तो बहुत सारी होती हैं लेकिन हम उन बेटियों से पूछते हैं खुद जैसे कभी भी जैसे मैं कहीं जा भी रहा हूँ रास्ते में अगर कुछ इस तरीके की आ, एक्टिविटी हमें दिखाई देती है किसी बेटी में तो उससे ज़रूर पूछते हैं कि अगर आपको दिक्कत है तो कितनी दिक्कत है और इसके अलावा आप क्या कर सकते हो वो हमें थोड़ा सा बताओ अगर बात आती है क्योंकि मुझे अच्छे से याद है कि मैं एक किसी कार्यक्रम में गया था तो वहाँ एक किसी बेटी से मुलाकात हुई तो वो एकदम बात करते करते मैंने उससे जब पूछा सब कुछ तो बात करते करते उसकी आंखों में आंसू आ गए मैंने उससे जानने की कोशिश की कि ऐसा क्यों हुआ आ, आप रोए क्यों तो वो बोलती है कि आ, मेरा एक सपना है कि मैं सरकारी नौकरी करूं तो मैंने कहा कि कर सकती हो तो वो बोलती है कि मैं इंटर तो कर चुकी हूं बट आगे पढ़ने का मौका नहीं मिल पाया मुझे मेरी घर की स्थिति कुछ ऐसी नहीं है तो मैंने कहा कि आप अगर पढ़ना चाहते हो तो आगे आपकी पढ़ाई शुरू करा सकते हैं और कराएँगे तो उसके साथ साथ तो वो मुझे बोलती है कि मुझे बैंक कोचिंग करनी है किसी तरीके से बैंक कोचिंग हो जाए तो मैं बैंक की तैयारी त्यार करके सर्विस कर सकती हूँ तो फिर हमने उसको अपनी संस्था के द्वारा बैंक कोचिंग ज्वाइन कराई अच्छा। हाँ और वो फिर बेटिया आगे बैंक कोचिंग की उसने पूरी और फिर अभी वो फॉर्म्स uh, वगैरह भरती रहती है और अभी वो भी ये भी कर रही है आगे अच्छा, अच्छा, अच्छा बहुत अच्छी बात है जी ऐसे और भी उदाहरण आपके पास होंगे कुछ सुनाइए हाँ अब एक ऐसे ही म्यूज़िक की बात आती है जी। एक हमारी बहन है जिनके दोनों पाँव खराब हैं और उनको चलने में बहुत प्रॉब्लम होती है वो मतलब खड़ी तो हो ही नहीं पाती वो दोनों हाथों से इस तरीके से चलती हैं अच्छा। वो तो एक बार जब मेरे सामने ये बात आई तो मैंने उनको कहा कि अगर आप चाहो तो खड़े होकर के चल सकते हो तो वो बोलती हैं कि भैया मैं चल तो लूँगी लेकिन बहुत सारी दिक्कतें हैं मेरे मम्मी पापा हैं बाकी ए, एक भाई है वो घर पे रहते नहीं अलग रहते हैं सिस्टर सबकी शादी हो गई अब मम्मी पापा मेरे बुज़ुर्ग कौन ले के मुझे जाए और सारी चीज़ें तो फिर मैंने उसको कहा कि ठीक है आप चिंता ना करो मैं ले चलता हूँ तो हमारे घर से करीब सत्तर किलोमीटर दूर एक संस्थान था जहां पर कैलीपर वगैरह ये सब बनाए जाते थे तो मैं उस बहन को लेकर के गया वहां पर कैलीपर बनवाए तो वो पहला दिन था जब वो अपने पाँव पर खड़े हुए थे तो जो उनकी खुशी थी वो देखते ही बनी थी हाँ तो, तो कैलीपर से क्या होता तो है कैलीपर पहनने के बाद व्यक्ति खड़ा होकर के बैसाखियों हो के सहारे से थोड़ा थोड़ा चल सकता है तो जब मैंने देखा उनको तो मैंने कहा आपको तकलीफ तो हो रही होगी क्योंकि पहली बार पहने हैं आपने आ, क्योंकि कली बार पंजे से शुरू होता है ऊपर तक होता आ, है पूरा।, पूरा तो लेकिन उन्होंने कहा नहीं मैं कोशिश करूंगी इसको पहन करके आगे चलने की और फिर उ, उनका रुझान संगीत के क्षेत्र में था तो फिर मैंने उनको गाइड किया संगीत के क्षेत्र में आगे बढ़ाया मैंने कहा अब तुम छोटे छोटे प्रोग्राम्स करने लगो जिससे कि तुम अपना जीव चला सकते हो तो अभी वो वर्तमान में छोटे छोटे कार्यक्रम आते हैं मेरे पास भी अगर छोटे कोई ऐसे कार्यक्रम आते हैं तो मैं कहता हूँ बहन से कराओ वो चल रहे हैं अभी और <laughs> <laughs> बहुत ही अच्छी बात है बहुत ही ऐसा जो कहानियाँ है जो मोटिवेशनल है जहाँ पर हम एक दूसरे के सहारे बन सकते हैं और उनकी आंखों में जो खुशी देखने को मिलता है वो बहुत ही अलग फीलिंग है हाँ, और एक नई शुरुआत हो जाती है वो चलना फिरना शुरू कर देती हैं जी, जी तो साथ अपना काम भी करने लगती हैं तो मैं चाहूँगा कि अभी मनीष जी हमारे साथ बात कर रहे पंडित मनीष शर्मा जी तो बिना कुछ म्यूज़िक के मज़ा नहीं आ रहा है तो बेटियों पर कुछ सुनाया जाए मैं इन बेटियों को फीलिंग को समझते हुए मैंने एक हमारे लेखक हैं जो अक्सर हमारे कुछ गीत लिखते हैं जी। राज जी तो उनके साथ बैठकर के एक बड़े अच्छी सी प्रस्तुति लिखी थी वो आपको सुनाना चाहूँगा जी, जी। एक बेटी के जो भाव है उसकी जो फीलिंग्स हैं वो मैं इस गीत में बता रहा हूँ टियाए मैं तेरी बेटिया माई मैं तेरी तेरी बिटिया माए कहती बिटिया माए तेरी बिटिया माए कहती बिटिया माए तुझ दिल का हाल सुनाए रो रो के तुझे बताए तुझे दिल का हाल बताए रो रो के तुझे सुनाए बेटी बन धरा पे आई कभी बहन बनी कभी माई बेटी बन धरा पे आई कभी बहन बनी कभी माई पत्नी भी ये कहलाती दुख दुनिया के सह जाती किस्मत में इसके रोना क्या बेटी गुनाह होना तेरी बिटिया माई कहती बिटिया माए तेरी बिटिया माई कहती बिटिया माई ओ बेटी कहती है बेटा जन्म जब लेता खुशियाँ मनाते बेटी जो घर में आती क्यों आंसू बहाते कैसा ये दस्तूरी जहाँ का मुझको समझ न आता और सब ये कह करके ताना मारते हैं कि कैसे वंश चलेगा आगे हर कोई चिल्लाता पर ये बेटी खरा है सोना क्या बेटी गुना है गोना तेरी बिटिया माए कहती बिटिया माए तेरी बिटिया माँ कहती बिटिया ही बहुत ही अच्छा बहुत ही प्यारा सा गीत जो है आ, बेटी को मोटिवेट करते हुए बेटी पर आपने गीत सुनाया है और मुझे लगता है कि हमारे दोस्त इस वक्त जो कार्यक्रम को सुन रहे हैं उन्हें भी कहीं ना कहीं ये सच्चाई जो है कड़वी सच्चाई जिसको कहेंगे और राजस्थान में खास करके इस तरह की बातें बहुत देखने को मिलती हैं और अब समय आ गया कि हमें समान दृष्टि से सभी चीज़ों को देखना है क्योंकि आगे चल के अगर ये समान दृष्टि हमारी नहीं रहेगी तो दिक्कतें हमें ही होगी मुश्किलें हमारे पास ही आएगी और फिर बाद में हमको अगर एहसास हो जब बहुत देर हो जाए तो बड़ी मुश्किल हो सकती हैं इसलिए अभी से ही हम सभी को जिस तरह से हम बेटे को ऊँची नज़र से देखते हैं उसी ऊंचे नज़र से हम अगर बेटियों को देखना शुरू करें तो जी, वो दिन दूर नहीं जब भारत देश को फिर से महाशक्ति या फिर जिसको स्वर्ग हम कहला सकते हैं वो समय बहुत ही नज़दीक आएगा और हम सभी मिलकर अगर काम करते हैं तो खुशियां खुश खुशियाँ ही हमारे पास होती हैं मैं एक बात और जोड़ना चाहूँगा इसमें रमेश जी, इस जी, जी. जी कि देखा जाता है कि भ्रूण हत्या के नाम पर आजकल आप देख रहे हैं कि बिटिया को जन्म दे लेने ही नहीं देते उससे नहीं। पहले उसको ख़त्म कर देते हैं आजकल देखने को मिल रहा है तो ये भी अपने आप में एक बहुत सोचने वाली बात है ऐसे ही मैं एक बार बैठा हुआ था जब ये टॉपिक सामने आया तो हमारे जो राज जी हैं मैं और वो बैठे थे तो मैंने एक बहुत बड़ी बात इसमें से निकाली कि राज जी आपने कभी ऐसा सुना है कि जो माँ बाप अपने बच्चे की रक्षा करते हैं वो ही उसके बक्षक भी बन जाते हैं एक समय पर राज्य इस बात को नहीं समझ पाए कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता तब मैंने उनको ये बात बताई वो कहते हैं कैसे मैंने कहा कि वही माँ बाप जो बच्चे का पालन पोषण करते हैं उसको जन्म देते हैं और उसकी खुशी के लिए अपनी सारी सारी खुशियां कुर्बान कर देते हैं लेकिन उस समय पर वो सब कुछ भूल कर उसकी मौत का कारण बन जाते हैं उसकी मौत कर देते हैं मिल करके राजी से जब ये बात हुई तब तो हमने कुछ पंक्तियाँ लिखी थी उस पर भ्रूण हत्या पर और जब ये ये गीत जब ये भजन मैंने सबसे पहली बार मंच पर गाया तो जितने भी श्रोता थे सबकी आंखों में आंसू थे रोंगटे खड़े हो गए थे सब लोग कह रहे कि ये आपने सोच कैसे सोचा कि ऐसा भी हो सकता है और बहुत सच्ची बात थी मैं उसकी दो पंक्तियाँ आपको सुनाना चाहूँगा अरे धरती इस बात को कह रही है कि जिसका मैं जिन बच्चों का मैं बोझ उठाती हूँ और मेरे ही सामने सब कुछ होता है ऐसा कभी धरती बेचारी हो धरती बेचारी कहे बात ये रोते रोते भगवान उसकी हत्या कैसे हो रही माता पिता के होते होते हो भगवान उसकी हत्या कैसे हो रही माता पिता के होते होते कहे ये बेटी तेरी तेरी बेटी पूछे बेटी मां तेरी बेटी पूछे एक बहुत बड़ी बात इस गीत के माध्यम से दर्शकों तक पहुंचाना चाह रहा हूँ लोग ये कहे बिन बेटे के कैसे वंश चलेगा हो, हो, हो लेकिन पर मैं कहता बिन बेटी के दूल्हा कैसे बनेगा जब न बेटी रहेगी कैसे दुनिया चलेगी बेटी बेटी ना जल जलेगी कैसे दुनिया बढ़ेगी गर्भ में मारे ओ गर्भ में मारे उसका पाप ना धुलेगा धोते धोते भगवान उसकी हत्या कैसे हो रही माता पिता के घोते होते ओ भगवान उसकी हत्या कैसे हो रही माता पिता के घोते होते बहुत ही प्यारा सा गीत आपने सुनाया और मुझे लगता है कि हमारे जो श्रोताग ये गीत अगर अच्छी तरह से सुन रहे होंगे उनकी भी आंखों में नमी आ गई होगी और इस तरह की घटनाएं हमारे आंखों के सामने भी होती हैं हमारे परिवार में भी होता है लेकिन हम इन सभी चीज़ों से कितने अनजान होकर उन चीज़ों को अंजाम देते हैं और जब एहसास होता है तो फिर कुछ नहीं होता हमारे पास तो प्राय ऐसे देखा जाता है कि जो इन बैलेंस हम खुद ही कर रहे हैं और फिर बैलेंस की जीवन जीना चाहते हैं ठीक हाँ, तो वो चीज़ों को थोड़ा सा फिर से एक बार रिवाइव करने की ज़रूरत है वैसे कहते हैं कि ये समय ही ऐसा कुछ है कि समय को समझना होगा लोग कहते हैं कि ये समय कलयुग चल रहा है गोर कलयुग कहते हैं रौरव नर कहते हैं तो यहाँ सुख की कामना नहीं कर सकते क्योंकि संसार का ये कलयुग को कहा जाता है दुग्धाम <laughs> तो इसमें ये सारी चीज़ें होती रहती हैं लेकिन फिर भी अगर हम लोग थोड़ा सा समझने की कोशिश करें तो कहते हैं कि मुश्किल कोई भी चीज़ नहीं है लेकिन उसके लिए रास्ता निकालना पड़ेगा आगे बढ़ना पड़ेगा निरवेश जी लोग समझते तो हैं और कभी कभी अपने मुंह से कहते भी कहते हैं भी है। हाँ, हमने सुना होगा <laughs> लेकिन सबसे बड़ी विडम्बना ये है और कभी कभी बड़ा दुख होता है सोच करके जी जी। कि लोग कहते हैं कि आज भी शिवाजी होना चाहिए लोग कहते हैं कि आज भी महाराणा प्रताप होने चाहिए लोग कहते हैं आज भी प्रहलाद होना चाहिए लेकिन पड़ोसी के घर में। के में में। पड़ोसी के घर घर भगत सिंह जरूर होना चाहिए लेकिन हमारे घर में वाले के। सही बात है अक्सर इस तरह की घटनाएं हमारे सामने होती हैं लेकिन फिर भी इन घटनाओं के साथ साथ हम अगर जी रहे हैं तो कहीं ना कहीं हमें एक आ, मुझे लगता है कि हम लोग तो कहीं अपने आप को समय नहीं दे पा रहे सारी चीज़ें जो है दिक्कतें आ रही कि कहीं ना कहीं हम अपने आप को समय देकर मेरा जीवन का लक्ष्य क्या है मुझे क्या करना चाहिए जी, जी, जी। ये शायद उसके लिए सोच ही नहीं बना पाते टाइम ही नहीं निकाल पाते हैं बस चल रहा है चलता जी है जी सब जी कुछ जी। इसी में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं जिसकी वजह से ये सारी दिक्कतें खड़ी हो रही कभी कभी लोग अब नियम वाली नियमावली ऐसी प्रतिदिन की बना लेते हैं कि मुझे रोज उठ के मंदिर जाना है पूजा हाँ। करनी है उसके बाद ऑफिस जाना है घर आना है बस यहीं तक सीमित रह जाते हैं और बाल बच्चों का पाल पालन पोषण करना है इससे इससे ज़्यादा कुछ सोच ही नहीं पाते और सन्त फ़कीर ये बात समझाते भी हैं बस सुनते हैं और एक कान से सुना दूसरे कान से निकाल दिया जी की वो मुझे याद आ रही जन और बड़ी सुंदर तरीके से उन्होंने कहा है कि मन की तरंग मार लो, मन की की तरंग तरंग मार मार लो लो बस हो गया भजन और आदत बुरी सुधार लो बस हो गया भजन क्या बात है क्या बात है आए थे तुम कहा से जाओगे तुम कहा आए थे तुम कहा से जाओगे तुम कहा इतना तो विचार लो बस हो गया वजन क्या बात बहुत है बहुत खोड़। बहुत बढ़िया चार लाइनें जो सुनाई आपने बहुत ही खूबसूरत लाइनें हैं और अगर इन शब्दों को भी अगर आप मन में दो तीन बार रिवाइव करें तो मुझे लगता है कि अपना लक्ष्य सामने आ जाएगा बिल्कुल सामने आ जाएगा <laughs> बिल्कुल ठीक है फिर आप सारे बुराइयों को हाँ करेंगे ही नहीं <laughs> बिल्कुल ठीक बात आपके मन में आएगा ही नहीं हाँ। बहुत ही अच्छे चार लाइनें जो है आपने सुनाए और मैं इसी के साथ आगे बढ़ते हुए एक और बात पूछना चाहूँगा जैसे कि आप संस्थान से काम करते हैं तो जयपुर में ये जो फूड बनाते हैं जयपुर का हाँ। तो इसको कैसे मना किस तरह से लोग पहुँच पाते हैं या उसका कितना कैसे किन लोगों के लिए वो बेनिफिट है जा रहा जो फूट बना रहे हैं आजकल जी कभी कभी लोगों को इस बात की जानकारी नहीं होती हाँ, हाँ। है तो लोग कुछ तो यही सोच करके रह जाते हैं कि हमारे पास पैसे नहीं हैं हम कैसे लेके आएंगे उसको लेकिन इस चीज़ को देखते हुए मैंने देखा भी मैं उदयपुर विजिट करके आया था तो नारायण राज सेवा संस्थान इसमें बड़ा अच्छा कार्य कर रहा है वहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट ये सारी चीज़ें दी जाती हैं तो जितने भी लोग सुन रहे हैं मैं उनको भी बताना चाहूँगा कि आपको कैली पर बैसाखी ट्राईसाइकिल या आपका एक पैर नहीं है वो सारी चीज़ें वहाँ पर उपलब्ध कराई जाती हैं फ्री ऑफ कॉस्ट और ऑपरेशन भी वहाँ पर किए जाते हैं जैसे किसी दिव्यांग भाई का पैर टेढ़ा हो जाता है या हाथ टेढ़ा हो जाता है तो उसको ऑपरेशन के द्वारा सीधा करके और उसको कैली पर पहना करके फिर चलने योग्य भी बनाया जाता है मैं देख के आया खुद बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं वो लोग तो इसमें कितना लगभग क्या कितना समय लगता है कैसे हाँ ऑपरेशन का बस एक बार रजिस्ट्रेशन होता है वहाँ पर जाकर के आप रजिस्ट्रेशन कराइए और फिर डॉक्टर्स लोग चेक करके आपको डेट दे, दे देते हैं सीधे अच्छा। कि आप इस महीने की फलाना तारीख को आप आ जाइए आपका ऑपरेशन हो जाएगा तो उसमें वो लोग मेरे ख्याल से एक हफ़्ता करीब वहाँ पर ऑपरेशन के बाद रखते हैं सारा खर्चा वही देते हैं हमें कुछ नहीं लेके जाना जो हमारे साथ जा रहे हैं उनके रहने की खाने की व्यवस्था भी वही करते हैं और उसके बाद ऑपरेशन करा करके और एक हफ्ता रखते हैं उसके बाद भेज देते हैं फिर अगली बार फिर दोबारा से बुलाते हैं टेस्टिंग के लिए अगर उसमें कुछ कमी रह जाती है फिर उसको दोबारा ऑपरेट करके ठीक करते हैं ये प्राय वहाँ पर देखा जा रहा है होता है कितना परसेंट वालों को ये ठीक कराया जाता है कैसे हाँ एक्चुअल में मेरा ये मानना है और मैंने डॉक्टरों से भी इस बात को बात की तो मैं समझ पाया कि पोलियो एक ऐसी बीमारी है जो पूरी तरह ठीक नहीं हो पाती है अच्छा हाँ लेकिन पोलियो के कुछ केस ऐसे होते हैं कि वो लोग कैल्यूपर के माध्यम से चल पाते, हैं। चल पाते हैं और चल पाने का मतलब है कि अपना काम वो स्वयं कर सकते हैं तो इतना ही बहुत होता है और जैसे कि कुछ दिव्यांगों के पे पाँव टेढ़े हो जाते हैं हाँ हाथ टेढ़े हो जाते हैं कि दोनों पांव टेढ़े हैं अब वो सीधे नहीं हैं सीधे होते तो कैलीपर पहन के चल सकते हैं वो आराम से हु, हु लेकिन उसके लिए ऑपरेशन करके उसको सीधा किया जाता है जो पांव टेढ़ा है ऑपरेशन करके उसको सीधा किया जाता है और सीधा करने के बाद उसको कैलीपर पहना करके चलने योग बना दिया जाता है ये स्थिति आती है मैंने देखा और कुछ पेशेंट्स में भी मैंने वहाँ बात की जो बेचारे खड़े नहीं हो पाते थे तो ऑपरेशन के बाद वो खड़े होकर के अपना काम स्वयं कर सकते हैं बीस लाइक हो गए अच्छा। वहाँ पर बिल्कुल मिलाकर माना कुछ तो भी है जो वहाँ जाने के बाद आपको काफ़ी कुछ हाँ बहुत सी ऐसी संस्थाएं हैं जो इस कार्य को कर रही हैं नारायण डर सेवा है कल्याणम करोती है जहाँ मैंने फेल किया और मुझे आज भी ध्यान है कि कल्याणम करोती लखनऊ की संस्था है उसकी एक ब्रांच मथुरा में भी है एक आगरा में कैंप लगा हुआ था उनका ट्राईसाइकिल के लिए पर बांटने के लिए तो एक हमारे आगरा के डॉक्टर साहब हैं हड्डी के बहुत बड़े डॉक्टर हैं डॉक्टर डी शर्मा जी तो उनका उनके पास मेरा आना जाना लगा रहता था तो आ, आ, वो मुझे फ़ोन करके बोलते हैं कि मनीष यहाँ पर एक विकलांगों का कैंप लगाए और मैं चाहता हूँ कि तुम जो यहाँ पर दिव्यांग लोग आए हुए हैं उनको एक मैसेज दो अच्छा सा अपनी ओर से तो फिर मैंने वहाँ के लिए गीत तैयार किया था अच्छा। और वो उस गीत के माध्यम से एक बहुत सुंदर मैसेज वहाँ पर छोड़ा मैंने और वो वास्तव में वो मैसेज ऐसा गया कि लोगों के मन में एक बहुत अच्छी भावना आई और जो कल्याणम करुत संस्था है उन्होंने स्पेशली लखनऊ में मुझे बुलाया एक अच्छा। बहुत बड़े कार्यक्रम में सम्मानित किया तो कभी कभी ऐसी छोटी छोटी चीज़ भी आत्मबल बढ़ाने के लिए बहुत होती है बहुत <laughs> बहुत ही अच्छा लग रहा है आपसे बात करके और जो प्रैक्टिकल लाइफ में आपने जिया है उन चीज़ों को अगर हमें सुनने को मिलता है तो उससे बहुत सारी प्रेरणाएं मिलती हैं तो मैं कहूंगा जाते जाते जो विचार आपको बहुत मदद करते हैं आगे बढ़ने में जी, जी। उन विचारों को बताते हुए गीत हमें हाँ। सुनाइए गी। हाँ मैं बिल्कुल बताना चाहूँगा और सबसे बड़ी बात एक छोटी सी कमी जो मुझे अभी देखने को मिली थी मैं राजस्थान सरकार से स्पेशली कहना चाहूँगा इस बात के लिए कि मैं उदयपुर में था जब विज़िट करने गया था नारायण नर तो उसके बाद कुछ तीर्थस्थल थे मैं उनके दर्शन करने के लिए गया जिसमें से एक शिवलिंग करके मंदिर है वहाँ पर उदयपुर में एक लिंग करके एक है है। हाँ एक लिंग शिव मंदिर है बहुत बड़ा मंदिर है पुराना तो प्रभु कृपा से मैं भारत के सभी हिस्सों में जाता हूं, बाहर भी जाता हूं। तो जहां भी बड़े बड़े मंदिर है वहां जाता हूं दर्शन करने के लिए तो वहां दिव्यांगों के लिए एक अलग से व्यवस्था होती है कि वो डायरेक्ट भीड़ से अलग हट के दर्शन कर सकते हैं लेकिन वहां जाकर के मैंने देखा कि वहाँ ऐसी कोई व्यवस्था नहीं थी भीड़ काफ़ी थी तो मैंने वहाँ पर जाकर कहा भी कि क्या दिव्यांगों के लिए व्यवस्था नहीं है अलग से आने कि नहीं आपको लाइन में ही जाना पड़ेगा तब मैंने जब उनको जब ज़्यादा बोला तो थो थोड़ा सा उन्होंने कहा कि ठीक है आप साइड से निकल जाओ तो हम साइड से मैं और वाइफ और मेरा बेटा हम मंदिर की चौखट तक पहुंच गए थे लगभग तो जैसे ही मंदिर के अंदर एंट्री करने लगे तो वहाँ के व्यवस्थापकों ने हमें रोक दिया कह रहे कि आप पहले अपने सॉक्स सुतार के आइए उसके बाद मंदिर में एंट्री की जाएगी तो फिर हमने उनको परेशानी बताई कि हम लोग कैलीपर पहने हुए हैं और कैलीपर ऐसा होता है कि उसमें नीचे फाइबर का प्लास्टिक का फुट लगा हुआ होता है पूरा अगर हम बिना सॉक्स के चलते हैं फ़र्श पर चिकने फर्श पर तो वो ब्रेक हो जाता है और हम गिर भी सकते हैं दोनों बात दोनों होती है इसमें। हाँ तो उससे हमें परेशानी बहुत ज़्यादा हो जाती है मैंने उनको बताई ये सारी बात कि हम सॉक्स नहीं उतार सकते नहीं। और दिक्कत हो जाएगी अगर हम गिर गया वो ब्रेक हो गया तो बहुत ज़्यादा दुख हुआ इस बात को सुन करके उनकी कि नहीं आप नहीं जा सकते बिना शौख्स उतारे हुए अगर आपको दर्शन करने हैं तो आप उतारिए और फिर आप अंदर जाइए दर्शन करने के लिए तो मैंने उनको कहा भी मैंने कि ये जिस द्वार पर हम लोग आए हैं ये तो सबके लिए समान दृष्टि रखते हैं फिर हमको ऐसा क्यों कि नहीं वो बात नहीं आप इसको उतार गए तभी हमने आपको बुलाया नहीं तो आप खुद आए दर्शन करने तो अगर आप यहाँ के नियम का पालन करेंगे तभी दर्शन होगा मुझे बहुत दुख हुआ मैंने उनको बोला भी कि मैंने कि अगर आपके पुत्र के साथ अगर ऐसी प्रॉब्लम होती तो क्या आप इसी तरीके से उनको भी बोलते फिर इस बात को नहीं माने और कहने लगे नहीं आप नहीं जाएंगे आप आप जाए यहाँ से और फिर मैं थोड़ा सा बोला क्योंकि मुझे और विकलांगों तक और दिव्यांगों तक ये मैसेज पहुँचाना था जिससे कि कम से कम सरकार को ये पता चलना चाहिए कि आज भी इतने जिससे मैं देख रहा हूँ कि मोदी जी जितनी मेहनत कर रहे हैं हमारे देश के लिए जितनी मेहनत कर रहे हैं उनके जो सपने को साकार करने के लिए जितनी मेहनत कर रहे हैं वो उसमें आज भी इस तरीके की बात सामने आती है तो बड़ा दुख होता है मैंने उनको बोला लेकिन उन्होंने उसके बाद उन्होंने पुलिस को बुलाया वहाँ पर अच्छा। और पुलिस वालों से कह कर के हमें बाहर निकलवाया कि नहीं इनको बाहर निकालिए ये यहाँ पर आकर के इस तरीके की बात कर रहे हैं अच्छा। तो मैं राजस्थान सरकार को बोलना चाहूँगा इस बात के लिए कि क्या दिव्यांग के लिए वो सारे दर है नहीं या फिर इस तरीके का प्रयास नहीं किया जा रहा है दिव्यांग भी इंसान होता है।, होते है और उनकी तो प्रॉब्लम है आ, ना तो उनकी जब प्रॉब्लम सामने आ रही है, आ रही है। और करना चाहिए मैं सभी जगह जाता हूँ बड़े बड़े तिरुपति बालाजी इतने बड़े बड़े तीर्थ स्थल हैं वैष्णो देवी सभी जगह जाते हैं वहाँ कभी ऐसी बात नहीं आती लेकिन बड़ा दुख हुआ इस बात को जान कर मैं जब वहाँ गया मैंने ट्वीट भी किया और सोशल साइट्स के जरिए भी मैं इस मैसेज को लोगों तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं देखते हैं चलिए देखते हैं बहुत ही अच्छी बात आपने बताया कि जो एक्सपीरियंस आपके पास आया हुआ है और एक लिंक जो अपना उदयपुर में ही है ख़ास करके टूरिस्ट प्लेस है और बहुत सारे लोग आते हैं तो टूरिस्ट प्लेस है तो उसमें सारी व्यवस्था होनी चाहिए हाँ, और नहीं है तो फिर ही करना चाहिए और मैं चाहूँगा कि अगर हम रेडियो के माध्यम से आप सुन रहे हैं तो ज़रूर इस तरह की व्यवस्था अपने यहाँ होनी चाहिए ताकि दूसरे दिव्यांग वालों को कोई तकलीफ ना हो जी जी और मनीष जी बताइए कि कैसा लग रहा है आपको <laughs> हाँ, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और जब से मैं यहाँ पर हूँ शांतिवन में माउंट आबू के अंदर तो एक बड़ी अच्छी सी फीलिंग आ रही है कि हाँ मैंने भी ये मन बना लिया है कि साल में एक बार या छः महीने में या जब भी मन किया करेगा मैं यहाँ पर चार पांच दिन के लिए एक हफ्ते के लिए ज़रूर आया करूँगा हाँ, हाँ। बहुत अच्छा स्थान है दिव्य स्थल है बिल्कुल बहुत अच्छा लगा यहाँ पर आ करके और यहाँ की सारी व्यवस्थाएँ जो चल रही हैं वास्तव में ऐसा लगता है कि प्रभु ने अपने आप संभाल रखी है सारी व्यवस्थाएँ कोई भी आता है वो निराश होकर नहीं जाता जी। और यहाँ से कुछ ना कुछ लेकर ही जाता है और ऐसा लेकर के जाता है कि उसके पूरे जीवन भर वो काम में आता है जिससे उसका पूरा जीवन जो अंधेरे में था वो उजाले की ओर बढ़ जाता है अच्छा आने वाले समय में आप किस तरह के और काम करने वाले हैं दिव्यांग वालों के लिए हो या संगीत में हाँ दिव्यांगों के लिए तो मैंने एक सोच रखा है कि मैं एक इस तरीके का एक घर बनाना चाहता हूँ जिस घर में जो दिव्यांग लोग घर में रहते हैं उनको वहाँ पर गांवों से शहरों से लाकर के वहाँ रखा जाए उनकी रहने खाने पीने की सारी व्यवस्था वहाँ की जाए और जिस क्षेत्र में वो आगे बढ़ना चाहते हैं नहीं जा पाते दूसरी जगह कोर्स करने के लिए या कुछ सीखने के लिए तो उनको सिखाने की व्यवस्था भी वहीं पर तो उनको वहाँ सिखाया जाए उस क्षेत्र में आ गए और छोटे छोटे जो काम होते हैं जो वहाँ पर वो करें और और उससे वो उनकी अर्निंग भी शुरू हो जाए उसके इस तरह के काम हो रहे हैं ना कुछ, हाँ, कुछ संस्थान तो कर रहे हैं हो रहे हैं आ, अभी आ, कर रहे हैं लोग लेकिन मेरा ये मानना है कि पूरी तरीके से अगर ध्यान लगा करके इस तरीके को काम को किया जाए तो उन दिव्यांगों के लिए ये एक बहुत बड़ी पहल होगी क्योंकि मैं आज भी जब किसी गाँव में जाता हूँ जब देखता हूँ स्थिति उनकी तो बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है क्योंकि तो सबसे बड़ी बात आजकल जो संस्थाएं कुछ चलती हैं वो सिर्फ फ़ोटो खिंचाने के लिए न्यूज़पेपर में फ़ोटो देने के लिए वो जिसको ट्राईसाइकिल की नई ज़रूरत है उसको भी देती हैं जिसको कैलिपर की नई ज़रूरत है उसको भी दे देती हैं मैंने अपनी आँखों से देखा है एक एक दिव्यांग के पास तीन तीन कैलीपर हैं चार चार कैलीपर हैं तीन तीन गाड़ी हैं ट्राईसाइकिल हैं वो उनसे पूछा भाई क्यों कि भाई उन्होंने हमें बुलाया था और हम चले गए ले लिया।, ले लिया ले लिया हमने हाँ। ये ये स्थिति है जहाँ पर पहुँचनी चाहिए जी भानी नहीं पहुँच पा रही है एक संज्ञान में मेरे पास आई थी बात एक भारत विकास परिषद हमारे आगरा में संस्थान है और वो बहुत अच्छा कार्य करते हैं समाज के लिए तो बात आई थी ट्राईसाइकिल उनको देनी थी तो मैंने खुद लोगों से सर्च करा करके गाँव से दो व्यक्तियों को बुलाया गाँव से उन दो व्यक्तियों को बुला करके वो ट्राईसाइकिल दिलाई आप विश्वास मानिएगा वो ट्राईसा के लेने के बाद मुझसे कहते हैं कि पंडित जी आपने जो हमारे साथ कर दिया है ना हम इतनी दुआएं देते हैं कि आप हमेशा खुश रहें मैंने कहा ऐसा क्या हुआ कह रहे थे कि हम घर में पड़े रहते थे बस अगर हमको कहीं जाना भी होता था तो हम किसी का आश्रय दिखते थे कोई आकर के हमें लेकर के जाए तब तो हम जा पाते थे बाहर लेकिन अब ये आने से हम कुछ नहीं तो कम से कम जैसा मन हुआ बाहर मार्केट में जाना है तो कम से कम अपने जा करके घूमाए फिर आए तो वहाँ तक पहुँचाने की ज़रूरत है और जो मैं घर की बात बता रहा हूँ आपको वो तो ऐसी सोच है अगर वो प्रभु ने चाहा पूरी हुई तो मैं समझता हूँ एक बहुत अच्छी पहल हो जाएगी जो दिव्यांग लोग वहाँ रहेंगे उसके साथ साथ मैंने सोचा है कि जो आजकल कल जो संतानें जिनको कहते हैं कि संस्कार नहीं मिल पाते तरीके से ना ले पाते हैं वो बुजुर्ग माँ बापों को घर से निकालने के लिए उतारू हो जाते हैं निकाल देते हैं और वो माँ बाप बेचारे परेशान होते हैं मेहनत करते हैं तब जाके अपना पेट पालते हैं तो मैंने तो ये सपना सोचा हुआ है कि उसी घर में दिव्यांगों को लाकर के रखेंगे और उसी घर में उन माँ बाप को भी ला रखेंगे जो बुजुर्ग हैं जिनको घर से निकाल दिया गया है या फिर बच्चे ध्यान नहीं रखते तो मेरा मानना है कि उन माँ बापों को वो बच्चे मिल जाएंगे वहाँ पर पे और उन बच्चों को माँ बाप मिल जाएंगे तो ये घर एक बनाने का सपना है मेरा देखते हैं अच्छा कब को साकार करते हैं यूनिक है। जी बिल्कुल और अच्छा भी रहेगा और उसके लिए अलग से हमें कुछ व्यवस्था भी नहीं हाँ, करनी पड़ेगी उनके खाने पीने की व्यवस्था वो माँ बाप अपने बेचारे करेंगे खुद भी खाएंगे उनको भी खिलाएंगे और एक पारिवारिक माहौल वहाँ पर बना रहेगा रहे सही हाँ। बात है बहुत ही अच्छा है जी <laughs> <laughs> काफ़ी अच्छी विचार दे विचारधारा है आपकी और मुझे लगता है कि ये बाबा आपकी जो ये मनोकामनाएं पूर्ण करें धन्यवाद <laughs> धन्यवाद धन्यवाद <laughs> अच्छा एक और बात मैं पूछना चाहूँगा जैसे कि संगीत के साथ आपका काफ़ी लगाव है काफ़ी जुड़ाव है तो अभी जो सीडियास वगैरह आपने जो एल्बम्स बनाए हुए हैं वो किस टाइप के बनाए हुए हैं आगे किस टाइप के बनाने के भी हाँ हाँ है? अभी आचल में मुझे सभी के भजन गाने का अवसर मिलता है और मेरी करीब पंद्रह एल्बम्स करीब अभी मार्केट में हैं और भी अभी चल रही हैं आने की संभावना है आगे तो मैं लगभग सभी के भजन गाता हूँ राई भजन कृष्ण भजन राम भजन संगीत में सुंदरकांड का पाठ आध्यात्मिक भजन सारे भजन की सेवा प्रभु ऐश्वरीय से लेते हैं और कोशिश ये करता हूँ कि एक प्रेम वाला भाव वो उस भजन के अंदर झलकना चाहिए तो कोशिश करता हूँ कि इस आत्मा का मिलन परमात्मा से कैसे हो उस पर मैं कभी कोई कोशिश करता हूँ कि सीधी बात खुद की परमात्मा तक जाने चाहिए वहाँ तक पहुँचनी चाहिए जिसमें कोई भी बीच में ना। ना। बंदिश ना आए <laughs> कुछ भी कुछ भी ऐसा ना हो आ, और वास्तव में ये बात सत्य है संगीत एक ऐसी विधा है यही एक ऐसी विधा है जिस विधा से हम परमात्मा को सहज रूप से पा सकते हैं सहज रूप से उनमें विलीन हो सकते हैं मिल सकते हैं उनसे और कोई विधा ऐसी नहीं है संगीत बहुत बड़ी क्योंकि मैं आपको बताना भी चाहूँगा कि आप अगर थोड़ा सा देखेंगे इतिहास उठा करके संगीत के माध्यम से बहुत व्यक्ति ऐसे हैं जो परमात्मा से साक्षात्कार जिन लोगों ने जैसे कि कबीरदास जी, जी तुलसीदास जी मीरा भाई जी रसखान जी बहुत सारे ऐसे हैं जो केवल संगीत के पद ही गाते थे और तो प्रभु से साक्षात्कार खान का सही बात है जीवंत उदाहरण हमारे पास है जी जी जी, जी। अच्छा अभी जो वीडियो एल्बम्स आप बनाते हैं उसमें किस तरह की फोटोग्राफी वगैरह कहाँ करते हैं अपने यहाँ स्टूडियो में ही करते हैं कि और हाँ क्या? नहीं म्यूज़िकल ट्रैक्स तो मैं अपने स्टूडियो में खुद बनाता हूँ जी, जी। आ, बाकी म्यूज़िक खुद तैयार करता हूँ कंपोज कंपोज करके उसको फिर रिकॉर्ड भी करता हूँ घर पर अपने सारी व्यवस्थाएँ खुद करता हूँ उसके बाद वीडियो की बात आती है तो उसमें आउटडोर शूटिंग भी रहते हैं हम जैसे कुछ अगर उसमें दिखाना है स्पेशल तौर के लेकिन आज कुछ इनडोर शूट करके उसको हम आ, वीडियो को निकालते हैं और वैसे भी देखा जाए तो वीडियो का चलन थोड़ा सा कम हो गया है आजकल लोग एम फॉर्मेट ऑडियो फॉर्मेट में ज़्यादा पसंद करना पसंद करते, करते, करते हैं क्योंकि फिरते के चलते के फिरते सुनने के लिए, के लिए हाँ कहीं गाड़ी में कहीं जा रहे हैं सी डी लगा करके सुन लिए तो दोनों ही काम हो जाते हैं है। है। सफ़र भी हो जाता है परमात्मा से ध्यान भी लग जाता है चलिए काफ़ी अच्छी बातें हुई मैं चाहूँगा कि जैसे आपने कहा मीरा इन सभी को याद किया कबीर को याद किया इनकी कुछ इंसिडेंट हमको सुनाइए जो आपको बहुत पसंद आया हो हाँ मुझे सूदास जी का वो पल याद आ रहा है अभी क्योंकि सूदास जी देख नहीं पाते थे एक बार एक रास्ते में जा रहे थे वो तो एक बड़े से गड्ढे में वो किसी तरीके गिर जाते हैं चलते चलते अब उस गड्ढे में जब गिर जाते हैं वहाँ पर कोई व्यक्ति था नहीं जो उनको बाहर निकाल पाए तो एक छोटा सा बालक उनको हाथ पकड़ के बाहर निकालता है तो सुस जी समझ जाते हैं ये और कोई नहीं वही है जिसकी मैं आराधना करता हूँ <laughs> तो जैसे ही वो हाथ छुड़ा करके जाने लगे बाहर निकाल के तो सु ने बड़ी सुंदर बात कही कि बाँ छुड़ा के जात हो निर्बल जान के मोए हृदय से जब जाओगे मैं देखूँगो तो है। क्या बात <laughs> तो जब ये बात कृष्ण जी के कानों तक गई तो उन्होंने कहा अच्छा पहचान लिया इसका मतलब तुमने <laughs> तो उन्होंने कहा कि ठीक है सूरदास मुझे पहचान लिया है मैं चाहता हूँ कि अब तुम आँखों से देखने लगो अच्छा <laughs> तो कृष्ण जी ने उनको उसी समय आँखें दी प्रभु के दर्शन किए और उसी समय कहा कि मैं बस जिसके लिए आया था वो मेरा कार्य पूरा हो गया और उसी समय अपनी आँखों को एक लकड़ी से उसी समय फोड़ लेते हैं वो फिर दोबारा से अच्छा हाँ तो कहते हैं कि ये क्या किया तुमने सुदास मैंने तो तुम्हें आंखें दी थी अब तुमने ऐसा क्यों किया तो कितना सुंदर भाव था कहते हैं कि जिसको देखना था मैंने देख लिया और इस जगत को देखने की मुझे कोई आवश्यकता नहीं है <laughs> इसलिए अगर मेरे पास आँखें रहेंगी तो मैं जगत को देखना पड़ेगा मुझे तो मुझे देखने की आवश्यकता है ही नहीं मैं इस दर्शन को हमेशा अपने साथ रखना चाहता हूँ क्या बात है बहुत बढ़िया बहुत ही सुंदर हाँ। बात आपने सुनाई <laughs> हमारे दोस्त इस वक्त जो रेडियो मधुबन को सुन रहे हैं उन्हें भी काफ़ी अच्छा फील हो रहा होगा कि इस तरह की घटनाएँ जो है हमें कितना मोटिवेशन देता है तो आप फ़ील कर रहे होंगे उस चीज़ को मैं चाहता हूं कि इस तरह की अच्छी अच्छी बातों को अपने पास सदा संजोए रखें और जब भी आपको आगे बढ़ने में दिक्कतें आ रही उस समय इस तरह की बातें आप याद कीजिए तो आगे बढ़ने का आपको साहस मिलेगा तो अब वक्त हो गया है चालीस मिनट पूरे हो गए हैं और बीस मिनट और बाकी है तो मैं चाहूँगा बैक टू बैक दो भजन आपको सुना रहे हैं अच्छा। <laughs> <laughs> ये बड़ी सुंदर सी बात है कि वो आत्मा परमात्मा के पास आकर के कहती है कि मैं जगत में घूम कर के आया कहीं पर भी मुझे ऐसा महसूस नहीं हुआ कि हाँ यहाँ से मैं अपना जीवन अच्छे से जी सकता हूँ तो वो आकर के एक बात कहता है कि प्रभु भरोसा कर के आया हूँ भरोसा तो रुना देना पकड़ ली आपने बैया पकड़ अब छो उड़ना देना भरोसा कर के आया हूँ भरोसा तो उड़ना देना पकड़ ली आपने भैया पकड़ अब छो देना भरोसा कर के आया हूँ भरोसा जिस पे भी किया भरोसा उस ने तोड़ा है किधर जाओ कहाँ जाओ सभी ने मो को मोड़ा है पकड़ कर डाल नाजुक सी कहीं तुम मोड़ना देना पकड़ लिया पुणे भैया पकड़ अब छो उड़ना देना भरोसा कर के आया हूँ भरो सा तो उड़ना देना ओ प्रभु जी प्रभु जी प्रभु जी भरोसा कर के आया हूँ भरोसा तो उड़ना देना भरोसा कर क्या आया हूँ भरोसा तो रुना देना एक और बचा था <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> संसारिक दृष्टि से अगर देखते हैं तो कुछ लोग ये समझते हैं कि हम जो कर्म कर रहे हैं एक बार आए हैं जीने के लिए जो कर रहे हैं करते जाओ लेकिन आ, कुछ संत महती ये भी कहते हैं कि अपने किए हुए कर्मों का फल हम हमारे आगे आता है कभी कभी कहते हैं किसी का एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ लेकिन वो बच गया कहते हैं कि कोई अच्छे कर्म सामने आए इसलिए वो बच गया तो अगर किसी को कोई खुशी मिलती है तो मेरी ये सोच है कि अगर किसी को कोई अच्छे पल मिलते हैं कुछ अच्छे पल मिलते हैं खुशी मिलती है तो उसके किए हुए कर्मों का वो फल सामने आता है जो उसने किए थे बड़े सुंदर बाद जिंदगी में खुशी के मुकामे जिंदगी में खुशी के मुकाम आएंगे तेरे अच्छे कर्म तेरे काम आएंगे तेरे अच्छे कर्म तेरे काम आएंगे काम आएंगे कर्म काम आएंगे तेरे अच्छे कर्म तेरे काम आएंगे जो करेगा भला तेरा होगा भला जो करेगा बुरा तेरा होगा बुरा जो करेगा भला तेरा होगा भला जो करेगा बुरा तेरा होगा बुरा रक्षा करने तेरी स्वयं राम आएँगे रक्षा करने तेरी भगवान आएंगे तेरे अच्छे कर्म तेरे काम आएंगे तेरे अच्छे कर्म तेरे काम आएंगे भूखे प्यासे को भोजन कराएगा तू दिन दुखियों पे जब तर सिखाएगा तू भूखे प्यासे को भोजन कराएगा तू दिन दुखियों पे जब तर सिखाएगा तू तुझ पे धन के खजाने तमाम आएंगे तुझ पे धन के खजाने तमाम आएंगे तेरे अच्छे कर्म तेरे काम आएँगे तेरे अच्छे कर्म तेरे काम आएंगे एक बड़ी सुंदर सी बात पहुंचाना चाहता हूँ दिन हो धन पर किसी का पहचाना नहीं।, नहीं दिल किसी का कभी भी दुखाना नहीं दिल किसी का कभी भी दुखाना नहीं धन किसी का पचाना नहीं दिल किसी का कभी भी दुखाना नहीं दिल किसी का कभी भी दुखाना नहीं जब ऐसा करने लगे लगेगा तब तो... तुझ पे धन के खजाने तमाम आएंगे तुझ पे धन के खजाने तमाम आएंगे तेरे अच्छे कर्म तेरे काम आएंगे तेरे अच्छे कर्म तेरे काम आएंगे और ये अंतिम दो पंक्तियां और है मेरे प्रभु का तू नौकर तू बन जा अभी जाभी न दुनिया में भटके कभी जब खुद प्रेम का भाव रखेगा तब तेरी खिदमत में लाखों सारी दुनिया से तुझ पे सलाम आएंगे सारी दुनिया से तुझ पे सलाम आएंगे तेरे अच्छे कर्म तेरे काम आएंगे तेरे अच्छे कर्म तेरे काम आएंगे जिंदगी में खुशी के मुकाम आएंगे जिंदगी में खुशी के मुकाम आएंगे तेरे अच्छे करम तेरे काम आएंगे तेरे अच्छे कर्म तेरे काम आएंगे बहुत ही अच्छा लग रहा है मुझे लगता है कि हमारे दोस्त इस वक्त जो कार्यक्रम को सुन रहे हैं बैक टू बैक दो भजन आपने सुना बहुत ही भक्तिभाव से भरा और बहुत ही प्यारा सा संदेश जो है इसमें भरा हुआ था और आप इन चीज़ों को थोड़ा थोड़ा करके भी अगर बीच बीच में एक बार जरूर इसको स्मरण कर लीजिए अपने अच्छे कर्म ही हमें जो है खुशियाँ देगी और जितना हम अच्छे कर्मों को करते जाएँगे उतना ही खुशियाँ हमारे जीवन में बढ़ती जाएगी तो ये चीज़ें आ, मैं इसलिए कहता हूं कि बार बार हमें इन चीज़ों को याद करने की ज़रूरत क्यों पड़ रही है क्योंकि हम भूल जा रहे हैं हम कहीं ना कहीं भटक रहे हैं हम किसी न किसी दूसरी जगह पे बार बार इन बैलेंस हो रहे हैं तो फिर से बैलेंस बनाने के लिए हमें ऐसे ही अच्छे विचारों को सदैव संजोए रखना है ताकि हमारे जीवन में हम खुश रह सकें और पंडित मनीष शर्मा जी बहुत ही अच्छा लग रहा है आपसे हमने बहुत सारी चीज़ें सीखें और बहुत सारी आपकी जो कला है वो हमने रेडियो में इस शो के माध्यम से हमने देखा सुना बहुत ही अच्छा लग रहा है धन्यवाद धन्यवाद चाहूँगा कि एक छोटा सा मैसेज से हम पूरा करते हैं इस कार्यक्रम को एक मैसेज जरूर दें हमारे सभी लिस्नर्स को हाँ मैं एक, एक सुंदर सा मैसेज देना चाहूँगा कि हाँ देखा गया है कि हम लोगों का जब श, श, शरीर से आत्मा जब अलग हो जाती है ये शरीर रह जाता है तो ये शरीर पांच तत्वों में विलीन होता है तो अग्नि को समर्पित किया जाता है इस शरीर को और जब अग्नि को समर्पित किया जाता है तो उसके लिए लकड़ी की आवश्यकता होती है नहीं, नहीं। तो मैं सभी श्रोताओं से ये कहना चाहूँगा कि अगर आप चाहते हो कि आपके आपकी आत्मा के जाने के बाद ये शरीर अग्नि को सौंपा जाए तो कम से कम आपको पाँच पेड़ लगाने पड़ेंगे अगर आप चाहते हो अगर आप चाहते हो कि नहीं आपके शरीर को अग्नि नहीं दी जाए तो अलग बात है अगर वास्तव में चाहते हो तो पांच पेड़ अवश्य लगाएं। <laughs> बहुत ही प्यारा सा मैसेज आपने दिया और मुझे लगता है कि जून मास एक्चुअली में एनवायरमेंटल डे के रूप में पूरा पाँच जून को खास करके मनाया जाता है और पंडित मनीष शर्मा जी ने जिस बात की और संकेत किया है कि अग्नि अगर आपको चाहिए जाते वक्त आपके शरीर को तो पाँच पेड़ जरूर लगाना चाहिए मैं चाहता हूं कि पांच पेड़ लगाने से बहुत बड़ा काम हो सकता है आप जीते जीते जो है सुखद अनुभूति करेंगे क्योंकि पांच पेड़ अगर लगाते हैं तो ऑक्सीजन की मात्रा आप पूरे पृथ्वी में बढ़ा देते हैं जी बिल्कुल और बहुत ही एक सात्विक काम करते हैं इस धरती को खूबसूरत बनाने में एक आपका योगदान बन जाता है बहुत सारी चीज़ तो बहुत सारी चीज़ें जितना भी आप अच्छी चीज़ों को जोड़ना चाहिए इसमें जोड़ सकते हैं और इसमें कोई कमी नहीं होगी आप बढ़ते जाएंगे आपके द्वारा जो श्रेष्ठ कर्म जिसकी वजन हमने अभी थोड़ी देर पहले पंडित शर्मा जी से सुना आ, अच्छे कर्म करने का ये एक बहुत ही अच्छा तरीका है कि आप पांच पेड़ लगाइए बहुत पांच जन्मों का पुण्य हो जाएगा हाँ हम पेड़ आ, मैंने देखा है कि पेड़ तो लगा देते हैं लोग कई कई संस्थाएं ऐसी होती हैं कि सौ पेड़ साहब हमने अपनी संस्था से लगवाए लेकिन वो वहीं तक सीमित रह जाते हैं तो सभी श्रोता से कहना चाहूँगा विनती करना चाहूँगा पाँच पेड़ अगर लगाओ तो उनकी देखरेख भी करना आपका कर्तव्य आप है आप ही करें मेरा विश्वास है देखना आपको आपको खुद सुख की अनुभूति होगी अगर ऐसा करेंगे। बहुत ही अच्छी बात आपने बताया और चलिए दोस्तों बहुत ही अच्छा लगा पंडित मनीष शर्मा जी की कुछ भजन और कुछ अनुभव और कुछ खास एक्सपीरियंस हमने उनके सुने और मुझे लगता है कि आपको बहुत अच्छा लग रहा होगा मुझे जितना सुकून मिला है उतना ही सुकून आपको मिला होगा ऐसी आशा करता हूँ और सदा आप मस्त रहें खुश रहें और अपने जीवन में सदा आगे बढ़ते रहें इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मुझे और पंडित मनीष शर्मा जी को दीजिए इजाज़त